नोशो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर फोर्टी आखिरी प्रश्न आप निरंतर अपने सन्यासियों को हंसते रहने का उपदेश करते हैं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 खिलखिलाट हो भी नहीं सकती शून्य से उठती है शून्य का स्वाद लिए है लेकिन हंसी निश्चित है पर तुम तभी जान पाओगे जब तुम उन दशाओं को उपलब्ध होोगे रचना का दर्द छटपता है ईश्वर बराबर अवतार लेने को अकुलाता है दूसरों से मुझे जो कुछ कहना है वह बात प्रभु पहले मुझसे कहते हैं